अगर आप वन प्लस के नए स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है ही अपनी Nord series के दो नए फोन Nord C6 और Nord C6 Lite लॉन्च कर सकता है लॉन्च से पहले ही ये दोनों फोन चर्चा में आ चुके हैं रिपोर्ट्स के अनुसार Nord C6 में बेहतर परफॉर्मेंस और एमोलिड डिस्प्ले मिल सकता है जबकि C6 Lite एक किफायती विकल्प होगा दोनों फोन मिडवेंगमेंट को टारगेट करेंगे जहां पहले से ही काफी कॉम्पिटिशन है ऐसे में वन के लिए यह लॉन्च काफी अहम रहने वाला है कैमरा और बैटरी के मामले में भी कंपनी अच्छा बैलेंस देने की कोशिश कर सकती है जिससे यूजर्स को डेली इस्तेमाल में बेहतर अनुभव मिले अगर कीमत सही रखी गई तो ये दोनों फोन रियलमी, रेडमी और आईक्यूओओ जैसे ब्रांड्स को सीधी टक्कर दे सकते हैं अब देखना दिलचस्प होगा कि लॉन्च के बाद वन प्लस नॉट सी सीरीज मार्केट में कितना असर डालती है धन्यवाद